श्री श्री राम समाजे श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्ण से सिंदूरियाप्टीस्थसमजे कमलकुटी द्वादपरिच्छेद गृहस्थाश्रमें ईश्वरलाभ उपाय श्रीरामकृष्ण गम श्रुत काली देहिफलनाशो न सैत ईश्वरशर आगत प्राप्त सातकेश कठिना वेषनी यमस्तमीप नाती कठिना वेष्टनी यदि तमर्थ संसारो सारती न यस्तम सैत यज्जीजगे सुतान गोपालं सुतासयी गोपाल प्राशयसी वाता ईश्वरे पश्येह सेवे थास्य, तम संसारे कृते, सेथ ता प्राय ऐहिकह, संबंधो न वर्तव कल ईश्वरक ब्रुवाते ईश्वर प्रसंगम आश्रि वर्ते भक्तवा कुरता सर्वूतेसु सीराजते तेवा दव कुर प्रतिवेसी, महाशय ईदृश स्त्रीपुंसौ तो न दृश्य श्रीरामकृष्ण स्थि विषय जलास्तौ विदर् पर तूपता प्रतिपत द्वाभ्या उत्तम भाव्यं द्वावश्वरानंद चेतवती विशिष्टा भागवती कृपा आवश्यकी। आवश्यक अर्वदा मत विरोध सैदेन पृथ्गत मतदे तो महत्क भार्या रात्रि दिवत कथम पिता पिणय स स्वय शनोमी वस्ता पक्नोमी वस्ता पैधापय पारिया नवाएक आभरण दत्त खन पालसी निमील नयन ईश्वर ईश्वर ब्रूते ताद्यम जहि भक्त एक प्रतिबंध सकलमस्तः सवता न वशंगता ततच किया आपदा सके तहाशय क श्री श्रीरामकृष्ण संसारे उषि साधनाभ्यासुक सुक अनेके व्याघाता रोग युष्माच्यम रोगशोक दारिद्र्यन स्त्रििया मताक्युत्रोश मूर्खा अशिष्टस्तरा अंतरा अंतरा निर्जन स्थान आसाद स तस्य प्राप्तये चेष्टा निवेदनी प्रतिवेसी किम प्रतिवेश बहगत श्रीरामकृष्ण कथम की न लवसचे कि निर्जन स्थान्य स्थासी यहाँ पर संसार संबंधों न सके विषय जन सह सांसारिकालापो न करनी निर्जनवास साधुसंगो वा प्रतिशी कथम यति जानीयाम श्रीरामकृष्ण य मन प्राण अंतरात्रागता सधु सा यम कांचन परी सधु यु सृजनम ऐहिककुषा न पश्य सर्वैवताभ्याविषति यदि स्त्रीजना पुरा आयातृव पश्य पूजय साधु सदाईश्वरचिता ईश्वरीय आलाप न कौतीभूतेसु चीति विदिवे कौतीय साधुलक्षण प्रतिवेशी सर्वदा निर्जनवास कर्तव्य श्री श्रीरामकृष्ण कि पादप दृष्टानस यद परितो वेष्टनी देया अथा छागगो भक्षिता सैत पीनमूले तो जाते वेष्टनी नापेक्षते, तदा हस्तिबंधो द्रुम भंगो न सैत यदि दृढ़मूलो भवतमर्हशती तदा क्वेग कय आद विवेकलाभ प्रयत्न विधेय तैलाभ्यंजन पारिश सन पनस भजन कुरु करतुरसों न सवेश को विवेक श्रीरामकृष्ण ईश्वर सन्नत अय विचार सदत नित्यम असद अनि जातिर एव वस्तु अनमस्तु विवेकोदिवशा सज्जाते असत्ण येहसुखलोक रूप्यकल प्रति प्रीत ईश्वर यूप तद्षयिणी जिज्ञा न समुदे सदसद विचारस्फुत ईशानुसधिस्ाएते शणु गानेक शृणु ये मनो भ्रमित जामी काली कल्पतर मूले रे कलर्मूले मन चतुषाचि तयोह तो सह सहेश्यसी अरे विवेकाख्य पुत्र तत्व तं प्रक्ष प्रक्षिमशुचिचादा दिव्य गेहे कदा शयिष्यसे यदा दपत्नों प्रणय सै तदा श्याम मातर प्राप्त अविद्या माता पितरो विताड़िष्यसी यदि मोहगर्ते आकर्षति धर्यस्थूण्य तुक्ष धर्माध स्तंभ बद्वा स्थयिष्यसी निषेध न गणय तदा ज्ञाश दास्सी प्रथम भार दूरता प्रबोधयी यदि न गणय प्रबोधम ज्ञान सिद्ध मज्ज्यसी प्रसाद वदती एवं काल संविधे स्वृत स्वकृत सोपपत्तिक्यसी किस अत्यादरपात्र अत्युत अत्युत्तमं मनस्याह, मनसी नवृत्ते रुद्रे विवेको विवेकोद जाते तत्व कथा। मनसी स्फुति तदा मनसो भ्रमित जायते काली कलमूल तरुमूल ग ईश्वर सीपं गफला आचिन्स अनायास प्राप्स आचित्य धर्मार्थ काम मोक्षान तल्लाभे धर्मार्थ कामा ये संसारीन अपेक्षिता कोपी प्रतिशी तहि संसारो मेती कथम उच्य विशिष्टादतवादस्तः प्रभु श्रीरामकृष्ण यवदीश्वरों न लाव नेतिचारेण त्याग विधेय ये तम प्राप्ता ते जानन्ति जानती यूपावबुते ईश्वर माया जीव जीवजगता जीवजगदी सदी कचन मालूर्निर्मूक सारबीजत पृथ्कर् शक्य अपरत छेद वदति अपरछेदी बिल्व परिमापय बिल्वित पिमापय किम वूक परिहाय केवलं सारं पिमापयसी न निर्मोक पिमापे कर्तव्य निर्मूकबीज सम्रहणीयि चेद वक्त श्यसि श्रीफलमेत आसी निर्मूको जगदीव जीवा बीजमीव विचारसम जीव जगच अवस्थु विचार, विचार निर्मोकबीज असारतीये विमर्शे अवश्ते सर्व मेलि एक प्रतीयते बोधस्वती ये सारम तस्त बिल्वस निर्मोकबीजन जात बिल्वबोधा प्रवृत्ते सती सर्वबुद्धि सैतुम विलोमन ताक्रमे नवनीत नावनीत में तक्र तक्रंपन्न चेत नवनीत संपन्नम यदि नवनीत सिद्धम तदा तक्रम तक्री सिद्धम आत्मा यद्यस् तो अनात्मा अप्यस्ति यूप लीला जगत यसेव लीला नित्यम व्यवहारिकगत यीला तूप्वर गोचरी जीव बवती तेन जीवजगद्रूपेण अभावी यश्यति यूपो जाता है माता पुत्र जीव पितृपुत्र प्रतिशी पाप बोधः पाप समस्तूप पापबोध पापकर्तव्योर्बोध प्रतिवेशी किम पाप पापुण्ये न श्री श्रीरामकृष्ण स्थ पुनर्न स्थ सहत्व सवशेषं रक्षति तदा भेद अपी रक्षति, तथा भेदबुद्धि रक्षती पापुण्यबोधम अभी रक्षती स दु इथितहंकार पूर्णतः अपसारियति पापुण्यशुभाशुभातीता जाये यो नाव भेद ज्ञानंच भेदबुद्धिशुभाशुभ जान्च अवश्यमेंथ वाचा प्रकाशयुँ शनो मम पुण्यपापे तोल्ये संपन्ने यहां कथ कजासी यदर्मणतव मन उद्घन सैश्वरदर्शना पर स इक्षति चेद दाधात्मंकार सवशेषं विदी तदवस्थो भक्तो भक् ब्रूते दाोंहम भु तश्वे संगे ईश्वरीयचिर्जा जायते, ईश्वर विमुखे जने विरागो जायते ईश्वरीयृत न रोचते अयमे निष्कर्ष एकताद भक्त स भेदबुद्धि द्रक्षति प्रतिवेश अन्न बुते ईश्वर ज्ञापार कि सगोचर अज्ञात अजेयच ईश्वरतरामश स इंद्रिण मनसा न जेयर विषयवासना विन तेन शुद्धमनसा स ज्ञा योग्य प्रतिवेश ईश्वर को ज्ञा शक्नो श्रीरामकृष्ण पूर्णतः को यावता अस्माकं प्रयोजन सिद्धि तबत्सपत्तिर यथे मं पूकूपमीन पैसा किं प्रयोजन एक सैचे अधिकं संपन्नम शर्कगिरी समीपम उपगता काचन पिपीलिका तस्याह पिपीलि तस् संपूर्णगिना की प्रयोजन दैयकंडे पर्याप्त प्रतिवेशी अस्माक याद्रिक विकार एक जलेन जल कथा भर पूीमती संसारो विकार भेसजंच विकारगो भेषजंच व्रज श्रीरामकृष्ण्यं कि विकार से औषधिस्त प्रतिशी महाशय कि औषधम साधुसंगम गुणगान विदे सर्वदा प्राथना मेक्त मातरह ज्ञान नाचे गृहादे ज्ञान गृहादम ते अज्ञान माता मह्यं ते, मातह महियं ते पाद के शुद्ध पादपदेवला शुद्धभक्तिम देह नान्यद किचे याद्रोग ताद गीतायां उक्तवान हे अर्जुन र जा अहम पापेभ्यो मोक्षा तदक्षरण ग्यतो भव तदक्षणा गुद्धि दास ग्रहीष्यति तदा सर्वे विकारा दूरी भवे अनया बुद्ध्या कि सौ एक एक धारण योग्ये घटे किं चतेर पर दुग्ध सुपरसर सै कि स नेदय किं बोधुम शक्य अतो वच् तरणागत तरह या इच्छा सधा स इच्छा मै मनुष्य कि सामर्थ्यमस्त